अब इंतजार कर रहे हो बंजारन का तो आओ बंजारन बात करो पिताने लाई रूम में एक पितारा जादू का नहीं नहीं ये बड़ अजब है सापने वला नहीं नहीं ये बड़ अजब है तो बच्चों आज जब मैं तुम्हारे पास आ रही थी तो एक मोटी सी ठानी मिल गई इतनी मोटी कि पूछो मत उसकी चाल बड़ी धमक धमक थी ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी ढोलक लोटक रही हो अरे बंचारन ये ढोलक की धमक धमक क्या होती है अरे अरे अरे अरे तुम कहां से बीच में चपक पड़े पोपट लाल धोला की धमक धमक तो बाद में बताऊंगी पहले मुझे अपनी बात कह लेने दो सिठानी को धमक धमक चलते देखकर मुझे वो गाना याद आ गया कलवा मदारी बेचारा बड़ा दुखी था मैंने पूछा क्यों रे कलवा अरे ये मू लटकाए क्यों बैठा है कलवा बोला क्या बताऊं बनजारन इस बंदर के बच्चे ने मेरा डमरू तोड़ दिया है अब ना तो डमरू बजता है ना ये बंदर नाचता है बंदर नहीं नाचता है तो पैसे नहीं मिलते दो दिन से रोटी नहीं खाई <laughs> मैंने कलवा को 1 रुपया दिया और कहा जा जा जाके डमरू बनवा ले अब बच्चों डमरू तो तुमने देखा ही होगा डम डम डम डम डम बजता है अरे दोस्तों मदारी का वो गाना तुमने सुना है ना अरे वही जो डमरू बजाकर गाता था मदारी बच्चों के खेल सचो के खेल खेल खेल खेल सच्चे बच्चों के खेल लालू के भालू के सिकंदर के बंदर के शेर के बकरी के खेल देखो खेल राजा के रानी के नानू के नानी के ताने की कानी के खेल देखो खेल बच्चों तुम पोपटलाल बातों में मत आना तुम लोग तो ये गाना सुनो दंडमा डंधो लखा डे जिस पर ना ते रानी दंडमा डंधो लखा डे जिस पर ना ते रानी पीछे पीछे राजा आ आ ते जिसकी पानी ना नी दंडमा डंधो लखा डे जिस पर ना ते रानी और अब मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाती हूं उफ्फ अरे भाई सो तो न मचाओ चलो सुनो एक कहानी बंदर ने ढोलक बजाई तो लोमड़ी ने क्या किया भाई हुआ क्या कि बंदर को कहीं से एक ढोलक मिल गई बंदर ने उस ढोलक को अपने गले में लटका लिया और सारे जंगल में उसे बजाता बजाता घूमता रहा डम दम डमडम दम, डम दम, डमडम दम, डम दम डमडम जंगल के सारे जानवर है रान हो गए कि यह बंदर क्या बजा रहा है खरगोष के लरी जैसे छोटे मोटे जानवर तो डर के मारे अपने अपने घरों मेंचा दूपके और बंदर महाराज गूम गूम कर ढोलक पीठते रहे आखिद धोलग पीठते पीठते जब बंदर थक गया तो उसने अपने गले से धोलग इकाल कर एक जगह रखदी और कहीं घूमने चला गया उसी बीच एक लोमड़ी वहां आई वो लोमड़ी कई दिन से भूखी थी उसने ढोलक के चारों ओर घूम-घूम कर देखा फिर सोचा हम्म जरूर कोई मोटा तगड़ा जानवर है ये आह, तो इसे जी भर के खाऊंगी। बस। फिर क्या था? लोमड़ी ने जैसे ही दांतों से ढोलक पर चोट की, फट्टे से ढोलक फट गई और लोमड़ी उसमें फंस गई। लोमड़ी ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह ढोलक से बाहर निकल आए। लेकिन बेचारी लोमड़ी जितनी कोशिश करती, उतनी उसमें फंसती जाती और ढोलक ढोलक लुढ़कती जाती लोमड़ी को देखकर जंगल के सब जानवर इकट्ठे हो गए और लोमड़ी को इस तरह ढोलक में फंसा देखकर सब हंसने लगे भेड़िया भेड़िया दौड़ा दौड़ा बंदर के पास गया और बोला बंदर भाई जल्दी चलो तुम्हारी ढोलक में लोमड़ी फंस गई है यह सुनकर बंदर भागा भागा आया और जब उसने लोमड़ी को ढोलक पे फंसा देखा तो वो बहुत हंसा हंसते हंसते एक क्लैप मारी ढोलक पर ढोलक लोड़ा हस्ते-हस्ते एक बावड़ी में जा गिरी तू तु बनजानन तुम्हारी ढोलक लेकर लोमड़ी बावड़ी में डूब गई अफो अरे पोपटलाल अरे बाबा मेरी ढोलक तो मेरे पास है हम mm. ये देखो ये रही दम दम दम ढोलक बाजे जिस पर नाचे अरे बच्चों नहीं पहचाने से अरे भाई इसे तबला कहते हैं तबला क्या कहते हैं इसे बच्चों हां हां शाबाश शाबाश हां तबले की जोड़ी होती है एक तबला और दूसरा दूसरा डुग्गी तबला भी लकड़ी का होता है अंदर से ये पोला होता है इसके ऊपर खालमड़ी होती है मड़ी हुई खाल के बीच में काला काला गोल गोल हिस्सा होता है इसी से तबले में गूंज होती है अब तुम सुनो कि यह तबला बजता कैसे है वो बोलता है तो साथ में क्या बचता है <laughs> अच्छा अच्छा सुनो तो सही ला करता नामे करू जवाई झगड़ू मल जो मुझे कहेगा उसकी शहामत आई सुनो जी उसकी शहामत आई तो भाई सुनो बात, बात, बात की बात बात में फिर झगड़े की बात बात में फिर झगड़े की बात बात में फिर झगड़े की बात लेकिन बच्चों नगाड़े को तबले की तरह हाथ से नहीं बजाते लकड़ी की डंडी से बजाते हैं बड़े-बड़े कटोरे होते हैं ना बस वैसा ही होता है नगाड़ा नगाड़े का बड़ा कटोरा तांबे का होता है और छोटा लोहे का दोनों के ऊपर खाल मरी रहती है नगाड़े को मंदिरों में त्यौहार के समय या नौटंकी में बजाया जाता है नौटंकी तो मेरे ख्याल से तुम सबने देखी होगी खैर अब तो तुम सब अच्छी तरह पहचान गए होंगे कि ढोलक तबला डमरू और नगाड़े की आवाज कैसी होती है मैं भी अच्छी तरह पहचान गया हूं सारे बाजे बंजारन मैं बजाना भी जान गया हूं अच्छा हम लेकिन बच्चों पोपटलाल के चक्कर में तुम ना ना इनका कोई ठिकाना नहीं है तबले की जगह ढोलक बजाएंगे और ढोलक की जगह तबला पर कुछ भी हो बंजारन ये सब बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं अरे भाई बच्चे तो बहुत भोले हैं सबसे प्यार करते हैं तुमसे प्यार करते हैं तो मुझसे भी तो प्यार करते हैं इसीलिए तो मैंने मीठे मीठे गाने और अच्छे-अच्छे बाजों के बारे में बताती हूं हां तो बच्चों आज की पोटलियों में जितने बाजे मैं लाई थी उन सब के बारे में और उनकी आवाजों के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया अब मैं चलती हूं वह इवा दोस्तो आज तो सच मुझ बंजारन ने तुम्हें धोलक, डमरू, नगाडे और तबले के बारें बताया तो ज़रा जोर से कहो जए हिन प्रस्तती सहयोग, रमेश रानी शर्मा, कैसेट संकलन, रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी